भारतीय दर्शन जैन दर्शन श्वेताबर तथा दिगंबर जैनों में परस्पर भेद महावीर तथा भद्रबाहु के द्वारा चलाया हुआ दिगंबर संप्रदाय लगभग बयासी ईस्वी में आकर सर्वथा श्वेताम्बर संप्रदाय से भिन्न हो गया दिगंबरों के चार मुख्य विभाग हुए काष्ठा संघ मूल संघ माथुर संघ तथा गोप्य संघ इन चारों के परस्पर बहुत ही साधारण भेद था गोप्य संघ श्वेता के विचार से बहुत सहमत था उपरुक्त दोनों मुख्य दलों के प्रधान भेद निम्नलिखित हैं पहला श्वेता के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्ली स्त्री जाति के थे दिगंबरों का कहना है कि स्त्री जाति इस पद की अधिकारिणी नहीं हो सकती अतएव वह तीर्थंकर भी पुरुष ही थे दूसरा दिगंबरों के अनुसार हिजड़े तथा स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिल सकती है उन्हें मरने के पश्चात पुरुष का जन्म प्राप्त करने पर ही मुक्ति का अधिकार हो सकता है श्वेताबरों का कहना है कि तपस्या के प्रभाव से सम्यक ज्ञान स्त्रियों को भी मिल सकता है पुनः उन्हें भी मुक्ति क्यों नहीं मिलती तीसरा श्वेताम्बरों का कहना है कि महावीर विवाहित थे दिगम्बर इसे स्वीकार नहीं करते चौथा दिगंबरों के मन में केवल ज्ञान प्राप्त करने पर साधु कोई वस्तु नहीं खाते श्वेताबरों का इसमें विश्वास नहीं है पांचवा, दिगंबर का कथन है कि साधुओं को वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए श्ताम्बर के अनुसार उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए छठवा दिगंबरों के अनुसार तीर्थंकरों की मूर्ति को वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए और न कोई आभूषण ही उन्हें देना चाहिए श्वेताम्बरों को यह पसंद नहीं है सातवा तत्वार्थाधि गम सूत्र के रचयिता उमास्वामी नाम के जैन विद्वान को दिगंबर लोग उमा स्वाति कहते थे और श्वेताबर उन्हें उमा स्वामी कहा करते थे आठवा दिगंबरों का कहना है कि पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने जो सभा की थी और जैन धर्म ग्रंथों का संग्रह किया था वह सब किसी महत्व का नहीं है क्योंकि इसके बहुत पूर्व ही जैन धार्मिक ग्रंथों का अर्थात पूर्वों और अंगों का नाश हो चुका था श्वेताबर इसे नहीं स्वीकार करते नौवा इन दोनों संप्रदायों में जैनों के धार्मिक ग्रंथों के नाम में भेद है 10वां श्वेताम्बरों का कहना है कि संतावन ईसा के पूर्व में सिद्धसेन दिवाकर ने राजा विक्रमादित्य को जैन धर्म में दीक्षित किया था किंतु दिगंबरों का विश्वास है कि यह दीक्षा एक से दो ईसवी के पश्चात काल में हुई थी 11. दिगंबरों का तथा कतिपय श्वेतांबरों का कहना है कि केवलियों में ज्ञान और दर्शन ये दोनों गुण एक ही साथ अभिव्यक्त होते हैं श्वेतांबरों के मत में ये क्रमशः उत्पन्न होते हैं बारह दिगंबर संप्रदाय के साधु लोग एकांतवास करते हैं किंतु श्वेतांबर संप्रदाय वाले साधु परिव्राजक होकर एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं इन भेदों के अतिरिक्त और भी अति साधारण बातों में इन दोनों संप्रदायों में कुछ न कुछ भेद है परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट मालूम होता है कि इनके भेद नाम मात्र के लिए हैं वास्तविक व्यवहारिक एकमात्र भेद है वस्त्र का पहनना और न पहनना इनकी बाह्य क्रियाओं में कुछ भेद है किंतु तात्विक भेद तो कुछ भी नहीं मालूम होता